जंतुओं का जीवन चक्र चौथा भाग मेंढक का जीवन चक्र। प्रयोग दो। बरसात के मौसम में मेंढक के अंडों के गुच्छे डबरों में तैरते हुए मिलते हैं। ज्यादातर अंडों के गुच्छे डबरों में उगे हुए पौधों या किनारों के आसपास दिखते हैं। ये अंडे पदार्थ में फंसे रहते हैं। ऐसा ही एक डबरा यहाँ देखो इस चित्र में अंडे लगभग उतने ही बड़े दिखाई हैं जितने बड़े वे वास्तव में होते हैं। इन अंडों का व्यास नापकर अपनी कापी में लिखो बरसात की पहली एक क्या दो तेज बौछारों के बाद ही जब डबरे पानी से भर जाए तब अंडे अधिक आसानी से मिलेंगे अंडों को उसी डबरे के पानी में किसी गिलास या एक चौड़े मुंह बोतल में रख लो यह करते हुए जान रखो कि जहां तक हो सके अंडों के गुच्छे बिखरे नहीं डबरे के पानी में पाई जाने वाली कई भी साथ रख लो स्कूल में आकर इन अंडों को किसी चौड़े मुंह के बर्तन में डबरे के पानी में रखो यह बर्तन लगभग पंद्रह सेंटीमीटर गहरा हो इसके लिए किसी टूटे हुए मटके का निचला हिस्सा बिल्कुल ठीक रहेगा डबरे से लाई गई खाई भी इस बर्तन में डाल दो इस प्रयोग को टोलियों की बजाय कक्षा में सामूहिक रूप से भी कर सकते हो मगर अवलोकन टोलियों में ही लेना अंडो को ध्यान से देखो पारदर्शी और लसलसे पदार्थ के बीच में दिख रही काली गोल रचना मेंढक का भ्रूण है मेंढक के भ्रूण का व्यास अनुमान से बताओ यह प्रयोग लंबे समय तक चलेगा यदि बर्तन में पानी कम हो जाए तो उसमें डबरे का पानी जरूर डालते रहना कहीं और का पानी मत डालना मक्खी के जीवन चक्र के समान ही मेंढक के अंडों को भी कक्षा में लाने के दिन को पहला दिन और उसके बाद के दिनों को क्रमशः दूसरा दिन तीसरा दिन चौदह दिन इत्यादि कहेंगे इन अंडों और उनमें से निकलने वाली अवस्थाओं का रोज अवलोकन करना होगा अंडों में से बच्चे किस दिन निकले क्या ये मेंढक जैसे दिखते हैं? अंडों में से निकलने वाले इन बच्चों को टाइटपोल या बगाची कहते हैं। टाइटपोल मेंढक की लार्वा अवस्था है ये एक काम की बात तुम डबरे पर जाओ और उसमें मेंढक के अंडे ना मिले तो निराश मत होना तुम्हें मेंढक के टाइडपोल मिल जाएंगे ऐसी स्थिति में तुम अपना प्रयोग टाइडपोल से शुरू कर सकते हो